अब यंत्र कला विषय शिल्प कर्म को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो अग्नि और जल का संयोग कर शब्द का और भाप से यंत्र कलाओं को तारित करके वाहनादिकों को चलावें तो आप अपने को और अपने मित्रों को धन से युक्त करके दुखों के पार जावें और अन्यों को भी पार करें भावार्थ हे ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष जो जन अग्नि आदि पदार्थों की विद्या से विचित्र आश्चर्यजनक वाहन आदि कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं उनके साथ मित्रता करके और उनसे विद्या को प्राप्त हो अभिष्ट कार्यों की सिद्ध करते हुए आप अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त होवें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य कला कौशल से वाहनों यंत्रों को रच के जल और अग्नि के अत्यंत योग से चक्रों को उत्तम प्रकार चलाए कार्यों को सिद्ध करें तो जैसे सूर्य और पवन मेघ को वैसे बहुत भार युक्त वाहनों को अंतरिक्ष जल और स्थल में पहुंचाने को समर्थ होवे भावार्थ जो जन विद्या की प्राप्ति तथा विद्या देने के लिए संपूर्ण जनों के साथ मित्रता करके मिलें वे संपूर्ण विद्या प्राप्त होने को समर्थ होवें भावार्थ हे विद्वान जनों जो जन विद्या सत्य आचरण तथा परोपकार की और अधर्म आचरण की त्याग की कामना करके सबके उपकार की इच्छा करें वे धन्यवाद युक्त होवें और हम लोग भी ऐसे होवें ऐसी इच्छा करें इस सुक्त में इंद्र विद्वान और शिल्प विद्या के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 31वां सुक्त और 31वां वर्ग समाप्त हुआ अब 12 ऋचा वाले 32वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में इंद्रपदवाच्य राजगुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपटोपमा अलंकार है राजा जैसे सूर्य गिराए हुए मेघ से नदी और समुद्र आदि को पूर्ण करता और तटों को तोड़ता है वैसे ही अन्याय को गिरा और न्याय से प्रजा का पालन करके दुष्टों का नाश करे भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपटोपमा अलंकार है जैसे खेती करने वाले जन कुओं से जल को क्षेत्रों के प्रति प्राप्त कर अन्न उत्पन्न करके सब ऋतुओं में सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि करते हैं वैसे ही आप प्रजाओं की उन्नति कीजिए अब इंद्र पद वाच धनुर्वेद वित राजगुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपटोपमा अलंकार है जैसे सूर्य मेघ को जीतकर अपने प्रताप को प्रकट करके सब प्राणियों का पालन करता है वैसे ही धनुर्वेद की विद्या को जानने वाला एक भी अनेकों को जीतकर प्रजाओं का पालन करे फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपटोपमा अलंकार है हे राजन जैसे सूर्य अतिविस्तार युक्त मेघ का नाश कर भूमि में गिराके जगत की रक्षा करता है वैसे ही अति प्रबल भी शत्रुओं का नाश कर नीचे गिराके न्याय के प्रजाओं का पालन कीजिए अब शिल्प विद्या के जानने वाले विद्वान के गुणों को कहते हैं भावार्थ जो पदार्थों के गुप्त स्वरूपों को जानके बुद्धि से शिल्प विद्या की वृद्धि करते हैं वे उत्तम राज्य और ऐश्वर्य युक्त होते हैं फिर राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सूर्य मेघ का नाश करता है अंधकार का निवारण करके वैसे ही राजा को चाहिए कि दुष्टों का नाश और श्रेष्ठों का पालन करें भावार्थ हे राजा आदि जनों आप लोग सूर्य सदृश व्यवहार करके राज्य की अधम दशा का निवारण करें फिर विद्व दिशा को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे बिजली मेघ को भूमि में गिराती है वैसे आप दुष्टों को नीच दशा को प्राप्त कराइए भावार्थ हे मनुष्यों जो दो प्रकार का अग्नि एक तो प्रसिद्ध सूर्य पृथ्वी में प्रसिद्ध रूप और दूसरा गुप्त बिजली रूप यही दोनों सब जगत को धारण करके चलाते हैं फिर विद्ध दिशा को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जैसे ब्रह्मचर्य को धारण की हुई ब्रह्मचारिणी कन्या गुण 24 वर्ष की अवस्था से युक्त हुई पति की कामना करती हुई गुण कर्म और स्वभाव के सदृश और प्रिय स्वामी का ग्रहण करती है वैसे ही बिजली आदि रूप अग्नि संपूर्ण संसार को धारण करता है और जैसे गुणवान जनों को मनुष्य नमते हैं वैसे ही उत्तम लक्षणों से युक्त स्त्री पुरुषों को संपूर्ण जन नमते हैं भावार्थ ब्रह्मचर्य को वेदोक्त समयानुसार धारण की हुई कन्या प्रसिद्ध जिसका यश ऐसे श्रेष्ठ पुरुष उत्तम स्वभाव वाले और उत्तम गुण और रूप से युक्त प्रीति करने वाले स्वामी के अर्थात पति के ग्रहण करने की इच्छा करे वैसे ही ब्रह्मचारी भी अपने सदृश्य ही जो ब्रह्मचारिणी स्त्री का ग्रहण करे फिर विद्वदिशय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ स्त्री ऋतु ऋतु के मध्य में जाने की कामना वाला है वीर जिसका ऐसे उर्ध रेत अर्थात वीर को विधा न छोड़ने वाले ब्रह्मचर्य को धारण किए हुए उत्तम स्वभाव वाले और विद्या युक्त उत्तम यश वाले जन को पतिपनी के लिए स्वीकार करे उसके साथ यथावत व्यवहार करके पूर्ण मनोरथ करने वाली और सौभाग्य से युक्त होवे इस सुक्त में इंद्र और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए इस अध्याय में अग्नि विद्वान और इंद्रादिकों के गुणों का वर्णन होने से इस अध्याय में कहे हुए अर्थों की पहले अध्याय में कहे हुए अर्थों के साथ संगति है ऐसा जानना चाहिए यह 32वां सुक्त 33वां वर्ग चौथे अष्टक में प्रथम अध्याय और पंचम मंडल में द्वितीय अनुवाद समाप्त हुआ अथ द्वितीय अध्याय ॐ विश्वानि देव सवितर दुर्ितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव अब दूसरे अध्याय का प्रारंभ है तथा 10 ऋचा वाले 33वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से इंद्र के गुण को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य जिस मनुष्य के लिए सुख विषयक उपकार करे वह उसके लिए प्रत्युपकार निरंतर करे भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है वहीं उत्तम विद्धान है जो मनुष्यों को बुद्धि तथा योग भाास आदि से ब़वे और सब काल में नीत के अनुसार कर्म करके प्रजाओों को प्रसन््य करें भावार्थ। ह अई श्वर्य से युक्त जो अयोग्य व्यवहार वाले हो तो हम लोगों के और आपके दूर्वसे, और आप वाहनों के चलाने की विद्या को विशेष करके जानें तो युद्ध में भी सामर्थ्य को प्राप्त होवें फिर इंद्र के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे राजन जितनी उत्तम सामग्रियां होवें उनको सेना में युद्ध के लिए स्थापित कीजिए और जो गृह के लिए वस्तु होवे उनको गृह में स्थापित कीजिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे राजन जब हम लोग आपके और आप हम लोगों के मित्र होएं तभी हम लोगों का ऐश्वर्य बढ़े और जैसे ऐश्वर्य सबका प्रिय है वैसे ही धर्म प्रिय सदा रक्षा करने योग्य है भावार्थ हे मनुष्यों आप लोग विद्वानों के प्रति पूछने योग्य प्रश्नों को कर बल को बढ़ाए और ऐश्वर्य की वृद्धि करके उत्तम मार्ग में दान देकर प्रशंसित विद्या और आचरण युक्त होवें भावार्थ हे राजन आप शूरवीर विद्वान शिल्पी जनों की रक्षा कर प्रजाओं का निरंतर पालन करके संग्राम में शत्रुओं को जीतकर प्राप्त हुई यह अब विद्ध दिशा को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो सत्य धारण करने वाले और सतपुरुष जिनके मित्र ऐसे जन बुद्धि को बढ़ाते हुए दुष्टों का निवारण करते हैं उनके साथ मैं मेल करता हूं भावारथ हे मनुष्यों जो हम लोगों के अभिष्ट की सिद्धि करते हैं उनके अभिष्ट की हम लोग भी सिद्धि करें इस प्रकार स्वामी और सेवक भी वरताव करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य प्रयत्न से नहीं प्राप्त हुए की प्राप्ति प्राप्त हुए की रक्षा करते हैं वे जैसे गौवे बछड़ों को वैसे धन को प्राप्त होते हैं